विस्तार रहेगा कितने दिन अभी हम भक्त शिरोमणि संत हृदय श्री मदन गोपाल जी और भाव एवं स्नेह में पूजा के सुंदर भजन सुन रहे थे जन है जो कुरीदते हैं यदि मैं मेरे पास हूं तो मैं सुन भी लेता हूं और थोड़ा ठहर कर सोचने भी लगता हूं लेकिन यदि मैं अपने से बहुत दूर निकल गया हूं तो मैं कैसे सोचूंगा उस घर को आवाज दे कोई जिस घर में कोई रहता ही नहीं है घरवाले परदेशी हैं वो विषयों में भाग रहे हैं उस नितांत खाली घर को कोई पुकारेगा भी तो वो उत्तर क्या देगा न जाने क्यों इतने सुंदर भजन अंतर मन को झिंझोड़ देने वाले गीत हमें जगा नहीं पाते लगता है हम हम में हैं और हम हम ही में नहीं हो पाते बड़ी विचित्र बात है सत्य कहीं हैं और खोजने कहीं चले जाते हैं धर्म ने मुझे कोई अंधभक्ति, भक्ति आस्था नहीं दी है उसने मुझको मेरे करीब होना स्वयं को पढ़ना और जीवन के सूक्ष्म रहस्यों को पहचानने का उठाया तब धर्म ने भी रूप पाया दो रास्ते हैं एक है अपने से दूर भटककर ईश्वर खोजने का जिसे दुर्भाग्य से हम भक्ति कह बैठे हैं ये विषया सकती है मेरा मुझसे बाहर जाकर सत्य को खोजना ऐसा है कि जैसे कोई परछाइयों से सत्य खोज के दिखा दे ये एक विपरीत मार्ग है और जब पूजा भक्ति भी इसी मार्ग की राह ले लेती है तो वो भक्ति नहीं मात्र विषया शक्ति बन के रह जाती है आज संप्रदायों ने हमारे अमृतमय ग्रंथों का वेदाधिक पुराण और स्मृतियों का भी कुछ ऐसा ही भाव बनाकर खड़ा कर दिया है गुरुकुल के उन दिनों में भी भक्ति है लेकिन इससे कुछ हटके है आज ही के शब्दों में यदि गुरुकुल की भक्ति पिरो तो राधा और कृष्ण की भक्ति में बस इतना ही कहूंगा राधा है वृष भानु दो लारी ज्येष्ठ अषाढ़ की तप्ति दोपहरी वृष राशि में भानु अर्थात सूर्य जब आवे तपती दोपहर राधा नाम धराव तो जो तपस्वियों का तप है वो श्री राधे है नाटकों के द्वारा जब हम दर्शाएंगे तो उस भरी दोपहरी को भी कोई नारी का रूप ही तो देंगे आप भटक गए बेनु राधे गोविंद राधे सूरज का क्या काम अगर उसकी तप्ती दोपहरी ना हो और आप बाहर ही बाहर भटकने लगे आप बाहर ही बाहर सजने लगे और आप भूल गए कि आप भक्ति में नहीं विषया शक्ति में जा रहे हैं। ये सुगंध का नहीं दुर्गंध का मार्ग है भटकने की बात है गुरु भक्ति में भी हम गए तो हम भटक गए चारों वेदों ने सभी धर्मों ने गुरु शरीर को नहीं ज्ञान को कहा है शरीर तो निमित होता है गुरु तो आत्मज्ञान होता है इसीलिए देव गुरु बृहस्पति को ही हमने चारों वेदों में चक्षस अर्थात दीक्षा गुरु कहा है चक्षस उसे कहते हैं जो चक्षु को अर्थात अंतर नेत्र को खोले जाने सत्य भीतर बैठा हमें पुकारता और हम अपने से इतने दूर भाग गए हैं कि खाली बियाबान से ये शरीर हमारे बन के रह गए इसीलिए तो सत्संग के भजन के गीत के शब्दों के भाव के जो मरमाहत प्रहार हम पर हो रहे हैं हमारे असत्य को तोड़ने के लिए हमें वो टूटन भी नहीं महसूस होती आवाज भी नहीं आती है और हम धुलते भी तो नहीं ऐसा ही आज की ऋचा में फिर ऋषि ने हमसे कहा है हम ऋग्वेद की पाठशाला में हैं अपने अपने आज की ऋचा जो पीछे बोर्ड से ली है अर्थ सहित शब्दार्थ सहित खोल लो उसे हमारे ऋषि हैं आजीर गति सुनाशेप सुनाशेप अर्थात श्वान निद्रा वाला आजीर गति कि कुत्ता सोते में भी सावधान रहता है जरा सी आहट पर चैतन्य होकर मालिक के हित में भौंकने लगता है खोजने लगता है जब असावधानी में भी विषय न छू जाएं, अरे तू वेद की रा वेद तेरा गीत है हम सबकी कहानी है खोले ऋषा को अश्विनाशवा इस शब्द की संधि विच्छेद कर देते हैं अश्विना आश्विना अश्वाह अत्यशा या तम शरीर या गोमदसरा हिराण्यवध ये आज की ऋचा है हम क्रम से एक एक ऋचा और हर ऋचा माला के एक जैसे फूलों की तरह पिरोती है उन भाषियों को भूल जाओ जो ऊट बोलते हैं कहा आश्विना अश्विन माने अश्विना माने ब्रह्म ज्वाला और आश्विना माने जैसे कहते हैं ना वसुदेव तो उनके पुत्र होने से श्री कृष्ण क्या कहलाते हैं वसुदेव अपत्यम वासुदेव तो अश्विना अपत्या अश्विनाहा अश्विना ब्रह्म ज्वालाओं से आत्माग्नियों से उत्पन्न प्रगट रे जीव अश्विना अश्विना की बेटी आप सब किसकी बेटी क्या मम्मी को उंगली बनानी आती है या बाप ने अंगूठा बनाया है आज तक दे उसको ढेर खाना तू भी बनाती है तुम्हारे अंतर में प्रज्वलित ब्रह्मज्वालाएं यही नव माताएं हैं बाहर प्रतीकात्मक है भीतर सत्य है परछाई बाहर सत्य भीतर और केवल परछाइयों से निपटते हो कहा आश्वीना कि ब्रह्म ज्वालाओं के पुत्र रिजीव जिनसे तूने भस्मी से यज्ञ होकर अन्न का रूप पेड़ों के घर में पाया था और उसी अन्न को जब इन ब्रह्म ज्वालाओं ने यथा शरीरों में यथा बर्तनों में यज्ञ किया था तो, तो प्रभु की एक सुंदर नवजात एक बड़ी ही सम्मोहक भोली सी कृति बन एक नवजात शिशु बनके तू भी तो उभर आया था बैठा तो उसी का है बनाती तो देवकी है देव माने आ, देव माने ईश्वर ब्रह्म ज्वाला देवकी की आत्माग्निया ही तो बनाती हैं तुझे और वसुदेव अग्नियों का देवता वसुदेव ही तो है जो हम सब को श्री कृष्ण साहब उत्पन्न करता है और हम खाली वसुदेव देव की एक कथा मात्र समझते हैं भूल गए की लीलाएं भी हमारी हैं कथाएं भी हमारी हैं बाहर की बात नहीं ये मेरे भीतर की कहानी है मेरी मुझसे जुड़ने की कथा है और जब हो जाता हूं मैं पैदा तो जिन्हें मैं माता पिता कहता हूं जिन्हें शरीर का एक कोष भी बनाना नहीं आता वे मात्र नंद और यशोदा बनके मुझे पालते ही तो है मुझे उत्पन्न तो सदा वसुदीर और देवकी ही करते हैं हर शरीर में सर्वत्र हरूर और हम हैं कि तत्व तो नहीं जान पाते आज इस शब्द आश्विनाह ने हमें कुरीदा है क्या हम सचमुच भगवान की लीलाओं को पढ़ पाए हैं जान पाए हैं कृष्ण से राधा अलग नहीं राधा से गोविंद अलग नहीं आत्मा है श्री कृष्ण सूरज ज्योति है ब्रह्म ज्वाला राधे तब बोलो जय श्री राधे ऐसे क्या गाते हो अपने अंतर को पुकारते हो और ध्यान बाहर लगाए बैठे हो खाली नाचना मटकना स्वांग भरना ही बनकर रह गई हमारी क्या कह रहे हैं ऋग्वेद तुमसे मृत्यु ये ब्रह्म ज्वालाओं के पुत्र भूल गया क्या यही तो है जो तुझे अमने रहित करके स्वामाने मृत्यु से जीवंत करके लाई है कौन है मां कौन है पिता कभी जाना कभी परिचय लिया अपने से अरे जगत तो एक नाट्यशाला है ड्रामे का मंच है ये बाहर के वस्त्र रामलीला कमेटी के हैं, बेटा कलाकार जब नाटक पूरा मंच पे खेल लेगा क्रीट मुकुट सब धर के उसे जाना होगा और तुझे भी चिता की लकड़ियों पर ये सब उतार के जाना होगा फिर घर तेरा न द्वार तेरा मानव सोचो वो गीत ना गूंजा फिर भी मुझमें कितना सुंदर भजन सुनाया कि सब कुछ जब उतर जाएगा लिंग भेद नहीं रहेगा पहचान नहीं रहेगी जात नहीं रहेगी गोच कुछ भी तो नहीं रहेगा और तेरा तुझसे भी जब पर न होगा तो कौन होगी माँ तेरी कौन होगा घर तेरा किस गली में रहता है तू आकाश में कहा बिचरता है तू कौन है संगीत साधी तेरी दुर्लभ मनुष्य योनि पाई है और अपने को पढ़ना नहीं चाहता हमें हम कौन है कौन किसको पहचानता है हम सब तुझ बाहर के रामलीला कमेटी के आवरण को जानते हैं हमने कलाकार देखा कब है कब देखा हमने हम तो अपने को भी नहीं देख पाए और इन वस्त्रों से बाहर होंगे जब वो ड्रामे का कलाकार कम पढ़ा लिखा भी जानता है सारे कपड़े उतार के जब घर को जाने लगता तो उसे पता है अमुक गली में अमुक मोहल्ले में मेरा घर है ये मेरी मां है ये बाप है ये भाई बहन है और यूं रहते हैं हम लोग तुम बताओ इन कपड़ों के बाद कौन हो तुम कौन सा घर है तुम्हारा और आश्चर्य है कि भक्ति जो अंतर की राह थी उसे विषया शक्ति बाहर की राह बना रही है बहुत पवित्र भोजन है पवित्र पात्र में रखा है उसको उठा के मट्टी में डाल दो क्या अभी वो पवित्र भोजन है तो भक्ति जब भी महाराई वो धूल में गई वो मैली हो गई वो विषया बन गई दोषी गहराई से नहीं समझते हैं उनकी जन व्यर्थ हो जाते हैं और यही कहा है कि आश्विना हा? अश्वा कि जिसने उत्पन्न किया तुझे जो एक एक क्षण जलाती है अगला क्षण नहीं जीवन का पास तुम्हारे यदि तेरे जूठे भोजन को आत्मा बन के शबरी का राम ग्रहण करके ब्रह्म ज्वालाओं को उन अग्नियों को न अर्पित करे हवन न करे तो वह हर कोश जो ग्रेविटी में माया में तेरा नष्ट हो रहा है प्रतिक्षण उसका रिपेयर नहीं होगा तो तू सिर्फ एक महीना पांच दिन में तेरी चमड़ी गायब हो जाएगी तू मर डी स्किन हो जाएगा और रक्त के कणों को भोजन से यज्ञों के द्वारा ये नव माताएं ना तो महीना दिन से अधिक रक्त का जीवन ही नहीं है तेरे शरीर में बता तू जिएगा कैसे और पच्चीस दिन में हड्डी के कोश खत्म हो जाते हैं ब्रह्म ज्वालाएं ये नव माताएं ही यज्ञों के द्वारा निरंतर उत्पन्न करती हैं और तुम पूछते हो स्वामी जी यज्ञ से उत्पत्ति कैसे होती है यज्ञ से ही उत्पत्ति होती है काश तुम यज्ञ को वेद में बैठकर पढ़ पाए होते और परछाई से सत्य तक आए होते कहा अत ऐसे ऐसा इसी भांति यातम तुम शरीर आया अरे आतुरता से न करता हुआ तत्क्षण य शगी अर्थात अपने को उस मृत सामग्री सा इन ब्रह्मा ब्रह्म ज्वालाओं में अपनी ही आत्माओं में तप और साधना के द्वारा जला राधा की ज्योतियों में समा गोमद दशरा इन अम, अ, सहस्त्र सहस्त्र अग्नियों में दशरा माने सहस्त्र और कह करके असंख्य अग्नियों में, में, में में ब्रह्म ज्वालाओं ज्वालाओं इस ज्योतिर होकर, फिर एक नूतन जन्म ले हिरण्यवत देवत्व की ओर उत्तरायण मार से देवयान से ब्रह्मांड से ज्योति बन प्रकट हो पित्र पर उन चिता की लकड़ियों पर फिर से भटकने क्यों जाना चाहता है कि फिर तेरी जन्म काल की बारह इस एक जन्म की शूद्रता का एक दिन और जोड़कर तेरा ही बने और तू महाशूद्र होकर हां किसी दूसरे के द्वारा हवन होकर गमन करे तेरा बेटा तुझे आग दे और कपाल क्रिया करके तुझे इस देश से अलग करे और तू दसवां पर्यंत प्रेत बनके अपने ही बेटे के शरीर में प्रेत बनके वास करे और दसवां पर्यंत उसी की इंद्रियों से गीता गर्व पुराण भागवत सुने और तब यथायू नहीं गमन करे अरे भक्ति में आ आत्मा कृष्ण है उसी को सूरज कहा है इसीलिए गीता में भी भगवान कहते हैं हे अर्जुन ग्रहों में मैं सूर्य हूं और गुरुओं में देव गुरु बृहस्पति हूं छंदों में गायत्री हूं प्राणों में ओंकार हूं और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा ही हे अर्जुन मैं हूं अर्थात ये सब आत्मा के पर्यायवासी है इसे बाहर कहां खो जा रहा है और हम हैं कि अपने ही घर के भीतर न जाने की कि नहीं जाएंगे बस यही कसम खाए बैठे बताओ उद्धार होगा कैसे हमारी उस बूढ़िया वाली हालत है कि वो बिजली के खंभे के नीचे सुई ढूंढ रही थी कुछ खोज रही थी लोगों ने पूछा बूढ़ी दादी क्या खोज रही है हम भी मदद कर दें बोले बच्चा मुझे जरा दीखता कम है तो भी मदद कर दो तो बहुत अच्छा है तो बोले क्या खोज रही है दादी कहने लगे सुई गिर गई थी वही खोज रही हूं उन्होंने भी खोजा बोले यहां तो है ही नहीं गिरी कहां थी वो जगह बता तो देखे बोली वो तो झोपड़ी में गिरी थी लेकिन वहां अंधेरा बहुत है क्या उस बुढ़िया को सुई मिल जाएगी क्या तुम भक्ति पा जाओगे या कि सिर्फ अपने को धोखा करते रहोगे अपने साथ ठगी और विश्वासघात करते रहोगे भक्ति वेद में है वेद से ही निश्चरित होती है और ये सत्य भक्ति है ये चक्षस अर्थात अंतर नेत्र से पूर्ण है और तुम धृत की अंधी भक्ति करते हो फूटी आंखें है और ऊपर से गांधारी की पट्टी भी है क्या पा जाओगे गोविंद को तो, तो तुम्हारी फीतर है तुमने रोम रोम समाया है और देखो विसंगति कि आज भी तुम्हें समझ में नहीं आया है तुम उसे नहीं देख पाए हो नहीं जान पाए हो और ये ऋचाएं बन के तीसरा नेत्र हर ऋचा ने हमें श्री कृष्ण का ही और उस ज्योतियों का ब्रह्मज्वालाओं का मां आदिशक्ति का दीप्तियों का दर्शन कराया है जो उनकी ज्योत्सना है जो श्री राधे और इसी बात को फिर से पढ़े हम खोल लो आज का ब्रह्म सूत्र भी सूत्रात्मक भाषाएं भी हमें क्या कह रही है कह रही है अंतर उपपत्ते है अंत माने अंत करण में अंत भीतर अपने उप माने व्यात पते स्थापित है वो उसी भीतर जाके देख गुरुकुल में आरंभ की शिक्षा के ये सूत्र हैं जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि जवानी से बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ रहे हैं और हम फिर भी समझ नहीं पा रहे क्यों क्योंकि हमारी विषया शक्तियां हम ईश्वर को स्वीकारना सु, तो चाहते हैं अपनी विषया शक्तियों में अपने मद में अपने दंभ में और इन सब को त्याग के उस सागर में डूबना नहीं चाहते हैं आशक्तियां कहती हैं ये स्थान मेरा है ये घर मेरा है मेरे आदेश में सब काम होता है ये आसक्ति है विषयासक्ति है ये पाप है धर्म कहता है जो कुछ है नारायण आपका है हम भी आप ही से हैं हम तो निमित्त हैं आपके सर्वस्व आपका है जब भी बोलो ये मेरा है याद रखना तुम्हारे भीतर रावण बोल रहा है एक राक्षस खड़ा हो गया है और जब भाव आए कि रे कल तो चले जाना है और रोम रोम जो जिला रहा है एक एक क्षण जीवन का जो हमें दे रहा है ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करके उसके बिना मेरा जब कोई अस्तित्व नहीं तो मैं इतने बड़े सत्य को कैसे ठुकरा दूं कि मैं निमित्त नहीं हूं निमित मात्र भाव सव्य साझी भगवान कहते हैं कोई नई बात नहीं कर रहे केवल सत्य का दर्शन हम सबको करा रहे हैं और हम अंधे धृतराष्ट्र गांधी गांधारी की पट्टी अंधी आंखों पे और चढ़ाए फूले जा रहे हैं जो होता है वो हम से होता है और जिसका ये हम न गया उसका सारा तप सारी भक्ति सर्वनाश को चली गई ऋचना ने भी कहा और सूत्र भी कह रहा है क्या सचमुच हम जागना चाहेंगे क्या सचमुच हम जागना चाहेंगे वन की कथा में है आए लीला में आए भगवान की लीला कथा के सूत्रों में पधा रहे हैं तत्व में रहेंगे क्योंकि कथाएं आपने बहुत सुनी हैं, कथाएं बहुत बनी हैं और अब तो टीवी सीरियल भी नाना प्रकार से दे रहे हैं हमें हरा किसी से विरोध नहीं है लेकिन हमारी प्रार्थना है कि वो सारी कथाएं गुरुकुल में हम बालक उसका स्वरूप पढ़ाने के लिए लाते हैं एक और ये विशुद्ध इतिहास है साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुरानी कथा है भगवान श्री राम की ऐतिहासिक लेकिन आज से लगभग सात हजार वर्ष पूर्व हमने छह से सात के बीच का अंतराल है एक हजार साल के समय के बीच का कहीं अंतराल है छह हजार साल से सात हजार जब हमने इन्हीं कथाओं को विखंडित संस्कृति को पुनः जोड़ने के लिए छात्रों को वेद पढ़ाने के लिए इतिहास को परम पुनीत इतिहास को लीलात्मक काव्यों में और नाटकों में ढाला लीला मन नाटकी होता है जहां दस इंद्रियों से रथ अर्थात निग्रह करने वाला मन ही दशरथ है और दस इंद्रियों को दस मुंह बनाने वाली मनोवृत्तियां मुझे दशानंद रावण बनाती है परमात्मा के लीला अवतार परम हटा दो बाकी क्या रहा आत्मा आत्मा ही घटघट वासी श्री राम है मैं बच्चों को उनका रूप पढ़ाना चाहता हूं जिससे वह आप लोगों की तरह अपने प्रति इतने जघन्य अपराधी ना हो कि अंत तक ना पढ़ पाए स्वयं और बाहर ही भटकते रहे और सोचे कि वो पूजा पाठ ही है सोचे कि उन्होंने बड़े धर्म कर रखे हैं मैं ये अंधता का निवारण आरंभ से ही करना चाहता हूं क्यों क्योंकि घड़ा तभी भरा जाता है जब वो खाली होता है उसके मन के खाली घड़े मुझे अमृत से भरने हैं गुरुकुल में और जिसने गुरुकुल नहीं पढ़ा वो वेद क्या पढ़ाएंगे निश्चित बात है तो उस गुरुकुल में मैंने इस कथा को लिया है मन की तीन पत्नियां अर्थात तीन मनोवृत्तियां हैं दशरथ की कौशल्या कौशल्याख्य शूल्या शल्या शूलों को धारण करने वाली पीड़ाओं को सहने वाली तुमने धरती ज्योति कौशल्या कितनी बार चीला उसे बदले में मां दिया अन्न फल और जीवन तो मन दशरथ और मनोवृत्ति कौशल्या तो होती है प्राप्ति आत्म तत्व श्री राम की कथा हम निरंतर चल रहे हैं हम अपने वर्तमान में लौटते हैं कि वन वन ढूंढ रहे हैं रागवींद लक्ष्मण और भगवान श्री राम जानकी जी को क्योंकि चित्रकूट लूट गया है चित्र माने प्रभु के द्वारा चित्रित किया हुआ कूट माने घर ये शरीर तुम्हारा जब चित्रकूट में आत्मा श्री राम योग स्थित योगी हो गया मन लक्ष्मण और समर्पिता भक्ति ये जीव जान की तीनों इकट्ठे हैं साधना की स्फटिक शिला पर मंद माने ज्योति जीवती, मंदाकिनी ज्योतियों के अंक में तो अमृत बरस रहा उस वन में अमृत बरस रहा है और जब ये तीनों बिखर गए मन बुद्धि और आत्मा तो अब बुद्धि समर्पिता भक्ति जीव रूप जानकी महालक्ष्मी स्वाम उसका लीला करके हमें दिखा रही हैं, माँ जगदम्बा हाँ सचराचर की माँ हमें लीलाओं के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा रही हैं माँ क्या दिखा रही हैं कि जब तेरी बुद्धि सोने के हिरण मांगी तो सोने का हिरन तो बहुत छोटा था दाता के हाथ जरा बड़े हैं उसने सोने की लंका दे डाली लेकिन आज न जानकी को सुख है आज बुद्धि में चैन कहां है और यही तो तुम सबके जीवन की तड़प है यू तो दिए दिन हर दिन तुम्हारा बर्बाद हो रहा है दुर्गंध बन रहा है पीड़ाओं में विषयों में क्रोध में आवेश में छल कपट और झूठ में जा रहा है और सिर्फ धोखा देने में जा रहा है और धोखा किसी को नहीं अपने वक्त को दे रहे हो क्योंकि हाथ से तो यही जा रहा है निकल के तुम्हारे मन भी जंग अशांत है क्योंकि बुद्धि मां जानकी का लक्ष्मण को संग जो नहीं हो रहा है उनके दर्शन जो नहीं कर पा रहा है मन सेवक है मैया जानकी का और बड़े भाई श्री राम का जो पिता तुल्य है आत्मा का और उसी को कहते हो स्वामी जी मन के कारण हम ये काम नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि क्या चारों तरफ अब लंका ही लंका रह गई अवध का कहीं कोई नाम नहीं है मन तो सेवक है मन तो योगी है वो तो भक्त है जानकी जी के पावन चरणों का और अर्पित है प्रभु श्री राम विषया सत्य कैसे हो गया ये रावण बना कैसे उसके लिए तुम जिम्मेदार हो हम सब जिम्मेदार हैं। क्या हम कभी सुधरना भी चाहेंगे अशांत हैं, ढूंढ रहे हैं सभी ऋषि मुनियों उसका दर्शन करते हुए आ रहे हैं सुतीक्षण ऋषि हैं हाँ, सुमाने दिव्य तीक्ष माने बहुत तेज पैनी दृष्टि है जो सदा तत्व देखती है यही रिशत्व है सबसे आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वो उन्हें बताते हैं कि तुम शबरी के जाकर दर्शन करो राम वो युगों से तुम्हारे लिए तप रही है नीलामणियों के स्वामी लक्ष्मण को संग लिए उसी और जल दिए हैं तो देखते हैं मार्ग में फूले फूल बिछे तुम क्या जानो भक्ति होती क्या है मतलब से फलाने में ये किया तो हम ये करेंगे फलाने ने वो किया तो हम वो करेंगे राम की प्रतीक्षा में मित्र पूरे मार्ग में पुष्प बिखराती है चाहे पशु चढ़ जाएं, चाहे जीव रौंद डाले शबरी को इससे क्या और तू कहता तू भक्ति करता तू तो कहता है कि तूने भक्ति जानी है मुझे सहानुभूति है हस अपनों से क्या भक्ति भेद करती है क्या भक्ति छूत बात करती है क्या भक्ति जात बात करती है क्या भक्ति लिंग भेद करती है अरे भक्त तो नौछावर होता है फूलों सा चाहे उस पर श्री राम के चरण पड़े या कोई पशु का जाए सब राम में ये भाव न आया तो भक्ति कब थी नाटक कर रहे थे क्या क्या ड्रामे ही तुम्हारे भक्ति बन के रह गए हैं मानो सोचो वो गीत की पंक्ति इतनी गहरे को देखते है लेकिन क्या हम सचमुच उससे अपने कुकुरेत पा रहे भीतर हुए तो कुरेत डाले बहुत सुंदर भाव है उस भजन का लेकिन क्या है हम कुरेत पाते हैं बोलो सवरी तो फूल बिछाती है रोज रोजबेर तोड़ के लाती है और फिर रात में फेंक देती है रात भर उन्हीं के नाम की माला जपती है ब्रह्म मुहूर्त में फिर फूल चुन के लाती है बिछाती है फिर पेड़ तोड़ पेड़ों से बेड़ तोड़ के लाती है शायद आ रही होंगी एक शलग ऋषि है सलभ शब्द भी जान लो नहीं तो ऋषभ को तो कैसे जानोगे लभ कहते हैं पतेंगे हो, को परमाने को हा ये भी रिशत है देख देखो सकारात्मक भाव हर ओर से अमृत जाता है नकारात्मक भाव तेरे भाव क्या है क्यों नहीं पूछता अपने आप से क्यों नहीं पूरेता अपने आप को कि तेरे भाव क्या है क्या है भाव तेरे शलभ माने पतंगा जो क्षमा पे परवान हो जाता है भस्म हो जाता है ऋषत वह जो ज्योति को अर्पित हो जाए ज्योति है जो श्री राधे हम में कौन है जो ये भक्ति कर पाएगा कभी? क्या हम कर पाएंगे ये भक्ति हम तो चाहेंगे कि ज्योति हमें रोशनी तो दे लेकिन हम इस पे। हम इसके साथ कभी अद्वाय ना हो इसको हम बैटरी की टॉर्च की तरह ये दिए की तरह इससे अपना काम निकालें ये भक्ति है इस परवान हो जाए ये भी कोई भक्ति है क्यों इसीलिए तो बाहर भटकते हो बैठी है इंतजार में देखा सामने से चले आ रहे उसकी युगों की प्यास उसकी तड़पते मन का हर क्षण साकार हो गया है रूप पाया है सामने नीला मणियों के स्वामी वे ज्योतिर्मय श्री राम सुंदर लक्ष्मण के साथ चले आ रहे वो फूलों से हटके चलने लगी तो पुकार के बोली प्रभु ऐसा अनर्थ न करें ये फूल नहीं मेरी अंतर हृदय की भक्ति है इस पर अपने चरण बिराजे तो तपन शांत होगी मेरी तो राघवेंद्र कहते हैं लक्ष्मण फूलों के ऊपर चलो यही शबरी मां आप तो अपनी हर चीज समेट के अलग रखते हो गणपति की पूजा करी इतनी सी कपड़ा चढ़ा दिया लक्ष्मी जी को इतना सा कपड़ा दे दिया बढ़िया कपड़े तो घरवाली के लिए है ना शबरी का सब कुछ श्री राम के लिए है भक्ति इसका नाम है चढ़ावे चढ़ा लिए हैं मूड़ी हिला लिए हैं, भजन गालिये हैं अरे तुमने भक्ति का एक नाटक तो कर लिया अरे भक्त कब बनोंगे ये भी तो बता दो मुझे बुरा लग जाता है आपको और आप क्या जानो कि आपके स्वांग देख करके ये दिखावे नाटक देख करके मुझे भी कितना बुरा लगता है तो नारायण को कितना बुरा लगता होगा अरे मैं तो क्षण भंगुरू आप सबके पैर की धोल हो उसको दाता को कैसा लगता होगा जब आप झूठी भक्ति करते उसके सामने कितने और तमाचे मारोगे उनको कितनी और दम रही गालियां दोगे उन्हें कितनी बार तुम्हारी विशाल शक्तियों की विष को पीना पड़ेगा उस परमेश्वर को जो हर क्षण बनाता हम सबको काश हम अपने आप को कुरेद पाए पूछ पाए अरे उम्र तो जा रही है तू जागेगा कब जगत में केवल निमित है एक रोया भी नहीं बना पाया एक शरीर का कोष नहीं जानता है तो कब तक अंधा होकर के धृतराष्ट्र की तरह जिएगा बना हो रहा खिला हो सांस धड़कन वो दे तू मात्र निमित्त है निमित्त मात्र भव सब्य साची और तू खुदा बना बैठा है मिटेगा नहीं तो फिर होगा क्या शबरी धन्य हो गई है कहा माते आप यहां कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा गुरुदेव ने कहा था ये तो ज्योति हो गए ये तो ज्योति में ज्योति बन पतंगे साउस में समाधिस्थ हो गए और मुझे कह गए शबरी तू तो यहीं उनकी प्रतीक्षा करना बस इतना ही कह के गुरुदेव चले गए थे और गुरु का वाक्य है मैं तब से राघवेन्द्र यहीं बैठी आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं और तुम कहते हो तुम गुरु मंत्र ले आए हो मिस्टर क्या क्या कहूं बुरा मान जाओगे हां नौटंकी वाला कहूं तो बहुत बुरा मान जाओगे ना बहुत बुरा मान जाओगे तुम लेकिन सच क्या है कौन सा गुरु कहीं का मंत्र कौन सी राह कौन सा आचरण सुधरा तुम्हारा स दर्म से चढ़े बैठे हो कि मंत्र है तो दार हो जाएगा अरे ना हुआ तो कल क्या होगा सिर्फ नाटक है और अपने साथ जो इतने बड़ी विश्वासघात कर रहे हैं वो औरों के साथ क्या करते होंगे मित्र कहा उन्होंने कहा था यहीं बैठे रहना यही बैठे हूं मार्ग में जब वो आ रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा गंदा सा तालाब देखा था तो मार्ग में ऋषियों से पूछा था तो बोले ये मेला क्यों है बोले किसी को नहीं मालूम पहले शबरी नहाती थी फिर ऋषियों ने मना कर दिया उसको तब से ये सारा तालाब गंदा हो गया वो शूद्र है त्याज्य है अंत्यज है भला वो ऋषियों के तालाब में कैसे स्नान कर सकती है इसीलिए ऋषियों का तालाब एकदम काला मैला और दुर्गंध भरा है रागवेन जब पहुंचे तो उन्होंने कहा आप बहुत थके होंगे। उन्होंने चरण धोए भगवान के उनको अपने फटे आंचल से हवा करी शबरी ने और कहा कि बेर हैं मैं देख लू पहले मीठे हैं और वो चक चक करके खट्टे बेर फेंकती गई मीठे बेर खिलाते रहे और भगवान बड़े प्रेम से शबरी के जूठे बेर खाते रहे प्रभु के लिए ना कोई शूद्र है ना कोई त्याज है ना कोई अंत्यज है ना कोई जात पात है और तुम कहते हो तुम श्री राम भक्ति करते हो मैं कहता हूं नहीं तुम सिर्फ दंभ भक्ति करते हो तुम अंध भक्ति करते हो तुम उन्होंने तो प्रभु की दी आंखों को भी नकारा हुआ है लक्ष्मण ये पीछे फेंकने लगे तो राघवे ने कहा लक्ष्मण भूल कर रहे हो इन्हीं झूठे बेरो में सचराचर का उद्धार है क्यों कहा उन्होंने कि आज भी तो आत्मा तुम्हारे झूठे भोजन को ग्रहण करके यज्ञ में बदलता है जीव शबरी आत्मा श्री राम जूठा भोग मुदित सुखदान भजन में भी गाय आए लेकिन असर नहीं हुआ अरे तुमको मालूम है कि तुम्हारी समाज का दुर्गंध जो महिला है जो कीचड़ है जो तुम ले जाकर खेतों में लोटा लेके प्रातः काल जाके डाल आए थे ब्रह्म ज्वालाओं में उसे भी यज्ञों के द्वारा सुंदर पावन फलों और वनस्पतियों में लौटाया था इसीलिए तो प्रयोग नहीं रहा ईश्वर पतित पावन कहलाता है और तुम तो पावन पतित करने वाले हो जब उसने उस मैले को भी पावन करके पवित्र फलों और वनस्पतियों में लौटाया तो तुमने किस साहस से किसको दूषित कहा अपराध किए कैसे एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, द्वितीय न अस्ति। ब्रह्म एक ही है जिससे संपूर्ण सचराचार उत्पन्न है दूसरा नहीं है कोई तो भेद कहा है? और तुम जाते लड़ाते रहे ठेके लड़ाते रहे संप्रदाय लड़ाते रहे अरे तुम तो प्रभु को गाली देते रहे जब वो एक है मां एक है ब्रह्मजवाला, पिता एक है आत्मा तो तुमने नाना जाते हैं नाना संप्रदाय बना करके मां को ही तो इतनी गालियां दी हैं इतने खसम देकर बड़ा अच्छा किया तुम, तुम? गाते रहे सीए राम में सब जग जानी और तुम्हारे आचरण में रहा भेदभाव में सब जग जानी है और इसी को प्रणाम करूं मैं जोड़ जुब गी कथनी और करने के इतने भयंकर वेद और कहा कि राम भक्ति है राघवेन्द्र ने कहा शबरी से मां आप चलो आपका भी ये काम बाकी है आपको उस ऋषियों के तालाब पर चलना होगा कहने लगी राघवेन्द्र मेरा वहां जाना वर्जित है वितापस हैं गुरुजन हैं, उन्होंने कहा शबरी तो यहां कभी नहीं आएगी मैं कैसे जा सकती कहा जब राम कहेंगे तो क्या तब भी नहीं चलोगी? आपके चरणों की तुदासी दासी हूं जहां कहोगे प्रभु वहां चलोगे ये नहीं क्या के बैठ जाती मैं ना जाती <laughs> जो रोज घर में करती हो तुम सब लोग मेरा तो ये मेरा तो वो जल्दी। क्या जानूं भक्ति किस मिठास का नाम है ये वो सागर है जितना पियो उतना भरा है और प्यास है कि बुझती नहीं बढ़ती ही जाती है ये प्रेम का सागर है तुम क्या जानो इसका रस क्या होता है वो रस तो पिएगी शबरी वो मेरा भाव जब शबरी होगा तो इस गागर का रस तब मुझे पीने को मिलेगा जिसकी दम ना गया, जिसका कपट ना गया जिसका अहम ना गया जिसका भेद ना गया जिसकी अतृप्ति और लिप्साएं ना गई वो कभी कभी कभी भक्ति का मार्ग नहीं पाया कभी नहीं पाया और जिसने भक्ति नहीं पाई वो अग्नि ज्वाला क्या पाएगा वो तो सारी जिंदगी कूड़े का ढेर है कहीं ढेर बन के रह जाएगा चाहने से कुछ नहीं होगा आप योग्यता दिखा दो सब कुछ हो जाएगा क्या आप इसके योग्य हो तभी होगा आप दे भगवान मेरे को करोड़ों रुपया दे दे भगवान ने कहा तो भीख मंगा है आज अगर करोड़ों दे दिया तो फिर यह भीख नहीं मांगेगा तो इसकी मनोवृत्ति का क्या होगा और इसे भीख मांगने में अच्छा लगता है तो उन्होंने कहा जाके करोड़ों से भीख ले ले मांगने वाले फिर मांगते ही रहते और कहा कि गोविंद हम आपके चरणों में अर्पित हैं प्रभु आपका न्यौछावर बन के जियेंगे और दूर की बात तो नहीं यही आश्रम तैतालीस बरस आपने जिया है न चेरा न चंदा भजबो बिंदा जी विधि राखे राम तही विधि रही है जो नारायण घटघटवासी आत्मभाव में भक्ति भाव में कर दे उसी में सचराचर की सेवा कर और किसी की इच्छा न कर तेन, तेन भंजी था मृधा कसवित था न ईशावासु उपनिषद के अठारह सूत्र ही हमारी राह होते हैं 18 ऋचाए हैं उसमें ये यजुर्वेद का 40वां खंड है सन्यास में हमें यही मिलता है बस यही हमारा सर्वस बन के रह जाता है क्या हर इच्छा का परित्याग कर दे तीन तीन गुंजी जीता एक आत्मा को अर्पित होकर मां गृधा कसवि धनम किसी से किसी चाह की कोई इच्छा न कर ईशावास्यम वास्यम मेधम सर्वम यंच जगत जगत तीन तेह तीन भू म ग्रिध का स्वित धनम कि चारों ओर वो परमेश्वर है उसका भाव समाया हुआ है वही है बस वही है आज संन्यासी है तु प्राणी मात्र की चरण रज को माथे से लगा भक्त का भी भक्त हो जा और जैसी वो घटगट वास, वासी आत्मा संपूर्ण सचराचर को आच्छादित करता हुआ किसी से कोई इच्छा नहीं करता तू तो भी उसका निमित उसका रूप होकर प्राणी मात्र की सेवा करता चल किसी से किसी प्रकार के धन की इच्छा न कर ये पहला सूत्र है हाँ? और चेले आओ चंदे लाओ मठ सजाओ तो ईशावास्य का क्या होगा भाई इसे माने कि इसे माने बोलो इसे माने कोई माने न माने हम तो जानते हैं आप सब उसी के बनाए हैं हर रूप में उसको जब प्रणाम है तो आप सबको प्रणाम है आप सबकी धूल हमारा चंदन है जल्दी शबरी के साथ कहा चल सारे ऋषियों को बुलाया कि शबरी खड़ी है जिसको आपने मना किया था और ये सारा ऋषियों का तालाब गंदा हो गया बोले हाँ कहने क्या आप मेरे कहने से मां को इसमें पांव डालने देंगे बोले हम लोग तो नहाते ही नहीं हैं डाल सकती मां अपने चरण इस जल में उतारो जो शबरी ने पांव रखा जल में तो ज्योतियां ही ज्योतियां फैल गईं और वो अतिशय निर्मल जल हो गया तब भगवान ने ऋषियों से कहा क्या आपने शबरी से भेद किया ये ऋषियों का तालाब काला हो गया ऋषिवर जब जब अभेद ब्रह्म की साधना करने वाले साधक भेद में जाएंगे उनकी भक्ति ऐसे ही सड़ी हुई और मैरी हो जाएगी वे कुछ नहीं पाएंगे ये राम का वचन है ये श्री राम का वचन है और तुम मेरा तेरा अपना पराया नहीं छोड़ पाए हो, तुम निमित भाव में अभी तक नहीं उतर पाए हो, तुम्हारी भक्ति का क्या होगा ये भक्ति रस कीचड़ से भी मेला होगा कहती हूं कि राम की कथा बहुत बार सुनी है मैं कहता हूं तत् तो, तो नहीं पाया है बोलो पाया है क्या मन में के कोठे ढहे हैं तुम्हारे बोलो क्या मैल निकाल पाए हो भेदभाव मिटा पाए हो क्या रोम रोम तुम्हारा भज सकता है सीए राम मैं सब जग जाने कहा ऋषिवर आपकी भेद दृष्टि के कारण ये ऋषियों का तालाब सड़ गया मैला पड़ गया जब शबरी ने पांव डाला है तभी तालाब का पानी अमृत हो पाया है क्या होगा हमारी भक्ति का क्या होगा हमारे जीवन के अमृत क्षणों का हमारी भक्ति का ये तालाब कब अमृत में पवित्र और प्रभु भक्ति के रस से भरा होगा कि कीचड़ पीना ही तुम्हारा मुकद्दर होगा भक्ति के नाम पर भी सोचो विचारो पत्थर की तरह मत बैठो कुरेत डालो अपने आप को क्योंकि अति दुर्लभ होता है सत्संग सत्संग कोई शरीर नहीं देता नारायण स्वयं वाणी में प्रकट होते हैं ये तो प्रभु की वाणी है शरीर तो केवल निमित्त है दास है सुन तो रहे हो सुनाइए ये रहा है ये मत समझो कि फलाना ऋषि ने ये कहा इसने ये कहा वाणी जो भी उद्भूत होगी आत्मा से वो श्री राम की ही वाणी होगी उसका अनादर तो भगवान का अनादर है पूछो अपने आप से कि सड़ी हुई विशांत जिंदगी जिसे तुम भक्ति के मोहरे लगाना चाहते हो ये सड़े तालाब से भी कहीं सड़ी हुई है इसे निर्मल कब करोगे उम्र तो जा रही है शमशान के करीब हो रहे हो कहीं नहीं जा रहे हो ना दिल्ली ना कलकत्ता हर कदम हर दिन शमशान की दूरी घटा रहा है तू तो शमशान की ओर ही तो जा रहा है पूछ न ले अपने से वेद के ऋषि ने कहा था कि अंतर से ज्योति बन के प्रकट हो देवयान से जा और तू शमशान में पित्रयान को लिपटने जा रहा है बोलो क्या ये सत्संग तुम्हारी शिला जैसी जिंदगी में भी कुछ अंकुर फोड़ पाएंगे कुछ भक्ति की कोपलें प्रकट होंगी कुछ पत्तियां कुछ पुष्प आएंगे आज यदि खिल गई भक्ति तुम्हारे में और तुमने अपनी जड़ता का परित्याग कर दिया भक्त मेरे तो यकीन जानो एक क्षण भी तुम पीछे नहीं हो क्योंकि भगवान ने कहा है कि जिस क्षण से मेरे सन्मुख होता है मैं उसके कोटि जन्मों के पाप तथा समाप्त कर देता हूं बोले वो क्षण आने दोगे अपने जीवन में लाओगे क्या तो कुछ नहीं बीता है लेकिन आज यदि तुम सौगंध लेकर बदल जाओ किस भक्ति के तालाब को उन तथा कथित ऋषियों की तरह भेद दृष्टि के कारण सत्य और विषया के कारण तुम गंदा नहीं करोगे तो भक्ति अब भी तुम्हारी है भक्ति माता अब भी तुम्हें अपने में समाने को तरसती है बोलो भक्त बनना चाहोगे पूछो अपने से क्या तुम धुलना चाहोगे क्या तुम ये सौगंध लेना चाहोगे क्या इससे किसी से भेद नहीं करेंगे जो जगत के निमित्त नाटक है उन्हें निमित मानेंगे और सत्य श्री राम रहेंगे सब ऋषियों ने मां के चरणों में लौट गए तो वो बेचारी डर पीछे के पीछे हट गई अरे देवता ये आप क्या करते हैं आप तो ऋषि हैं और मैं तो शूद्र हूं कहा नहीं जिसने आपको नहीं जाना उसने भक्ति की राह भी नहीं पाई कभी नहीं पाई वे सब कहते हैं और तब वो कहती है राघवेन्द्र मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी प्रभु मैंने आपसे नवदा भक्ति भी सुनी और वो तो मैं निरंतर अनहद सुनती रही हूं हे श्री राम मैं अपने श्री गुरु के चरणों को प्राप्त होना चाहती हूँ मुझे आप जाने की आज्ञा दे और राघवेंद यहां से आप आगे बढ़े वीर व हनुमान आपकी प्रतीक्षा ऋषि ऋषिमोक पर्वत पर कर रहे हैं आप पंपा की ओर चले और ये कहकर उन्होंने उसने, उसने परिक्रमा करी और देखते ही देखते वो अग्नि में लपट करके च्यूती बनकर अनंत में विलीन हो गई वही बात इस ऋचा ने कही है आश्विना हा। कि जब उन अग्नियों से ही उत्पन्न हो बोलो किसने बनाया तुमको आश्विना हा। जब उन ज्वालाओं से उत्पन्न हो उन्हीं से जीवित हो तो अग्नि बन के तुम क्यों नहीं जा सकते जब अग्नि ही तुम्हारी मां है बोलो स्वामी जी ऐसा हो सकता है क्या अरे ऐसा हो रहा है और जब ऐसा ही हो रहा है तो तुम क्यों नहीं जा सकते हो? बोलो क्यों नहीं जा सकते हो कहो कि तुम इन अग्नियों से इन ब्रह्मज्वालाओं से और आत्मा सूर्य से उत्पन्न नहीं हो तो जब अग्नियों से उत्पन्न हो तो तुम ज्योति अग्नि बनके क्यों नहीं जा सकते आज हाँ से सत्तर पचहत्तर वर्ष पूर्व अतीत के युवा में जब किसी ने कहा था हाँ सन्यासियों का अतीत नहीं होता है मैटर इज एनर्जी एंड एनर्जी इज मैटर तो ये मैटा फिजिक्स किसी की समझ में नहीं आई थी बट नाउ दे इी बिलीव दैट मैटर इज एनर्जी एंड एनर्जी इज मैटर तुम तुम अभी क्यों नहीं हो सकते मित्र तपस्या और साधना वो एक अमर रहा है जो तुमको जो आश्वीना ज्योतियों के अग्नियों के पुत्रों को एक नित्य ज्योति बनाते अमर तेजस्वी रूप देते क्यों नहीं ले सकते तुम क्योंकि भोजन भस्मिया जब पहले लपट बनी ब्रह्मज्वालाओं के द्वारा उन्होंने रूप खोया रस खोया रंग खोया स्वभाव खोया दुर्गंध ने मैल ने मैले ने कचड़े ने खाद ने जब सब कुछ खोया और परम ज्योति के कणों में पर्वृत हुई तभी तो ये शरीर अन्न में लौटा था बोलो लौटा था ना और इसी अन्न ने जब अपना रूप रस गंध सुगंध स्वरूप सब कुछ खोया नहीं तो तुम खीरा खाते तो खीरे की जैसी गंध आती तुम मैसे बैंगन खाते तो बैंगन दिखता ही पड़ते तुम नहीं उस भोजन ने अपना सर्वस्व ज्योतियों में खोया और जब स्निग्ध पवित्र ज्योति के कणों में लौटा तभी तो वो रक्त मास ऊर्जा में हाँ, बोन में हड्डियों में शक्ति में लौटा तुम गोभी जैसे नहीं दिखे बैंगन तुम नजर नहीं आए गेहूं के दानों के जैसे तुम दिखते नहीं हो क्योंकि उन्होंने ने अपना रूप ब्रह्मज्वालाओं में खोया और तब ये रूप बना तो ये रूप हर बार जब ज्योतियों से पवित्र होकर आता है तो अश्विनाहा अरे ज्योतियों से उत्पन्न हो रहे शरीर को तुम श्वा जो हर बार मर के फिर जीता है आते उसी की भांति प्रकार तुमसे शरीर कि उसे फिर लौटाते गोमक दसरा इन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं में, में यज्ञ करके हिरण्यवत और एक स्वर्ण में रूप धारण करती तुम मानव से देव योनी में क्यों नहीं जाते पूछता है वेद तुमसे और बता रहा ब्रह्म सूत्र तुमको अंतर उपपति